ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य का विचार संपन्न हुआ जिज्ञासा अधिकरण के अवतरण भाष्य का जो एक वाक्य था उससे भी एक प्रकार से जिज्ञासा अधिकरण का विचार हुआ उसी से एक वर्णक भगवान भाष्यकार ने सूचित किया अध्यास जिज्ञासा अधिकरण का ही प्रथम वर्णक था उससे ब्रह्मा सूत्र नामक ग्रंथ के विषय प्रयोजन के स... साधक हेतुभूत अध्यास प्रतिपादन द्वारा यह बताया गया कि जीव ब्रह्म का भेद अध्यस्त होने से वास्तविक अभेद रूप विषय विद्यमान है जीव में बंधन आरोपित होने से जीव की बंध निवृत्ति ज्ञानमात्र से फल भी ब्रह्मसूत्र का विद्यमान है इसलिए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ समस्त उपनिषदों का अद्वैत में तात्पर्य अवधारण करने वाला आरंभणीय है स विषय तथा प्रयोजन होने से ये युष्मद अस्मद प्रत्येक गोचरों से लेकर के ये व्यम अशारीरकमीमसायाँ प्रदर्श्याम यहाँ तक के ग्रंथ से बताया गया ब्रह्मसूत्र प्रयोजन है सब विषय है इसलिए आरम्भीय है ब्रह्मसूत्र विषय हो सब प्रयोजन भी हो लेकिन यदि अवगतार्थ हो निश्चितार्थक हो बिना ब्रह्मसूत्र के ही यदि वेदांत का अवधारण हो जाए तो ब्रह्मसूत्र तब भी वेदांत का अवधारण निश्चित करने के लिए जरूरी नहीं है ये सिद्ध होगा और मीमांसकों ने कहा कि वेद मात्र कर्मार्थक होने से वेद विशेष जो उप हैं जिन्हें वेदांत कहा जाता है वे भी कर्मार्थ ही हैं यदि उनका कर्मरूप अर्थ नहीं मानेंगे उपनिषदों का तो निरर्थक हो जाएगी यानी अप्रमाण हो जाएगी उपनिषदे क्योंकि अनर्थक्यम अतदर्था नाम जयमी ने कहा कि जो कर्मार्थ नहीं है वेद वचन वह अनर्थक है यानि अप्रमाण है तो उपनिषदों में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक वेदांत को मानना आवश्यक है और वेदांत कर्म का साक्षात प्रतिपादन तो नहीं करते किंतु कर्मांग जो कर्ता कारक है और संप्रदान कारक रूप देवता है इनका प्रतिपादन करके कर्म उपयोगी अर्थ के प्रतिपादक बन जाते हैं और प्रमाण बन जाते हैं ऐसा पूर्व मीमांसा में इनका अर्थ निश्चित किया गया है कर्मांग रूप प्रामाण्य वेदांतों में है इसलिए अवगतार्थ हैं पूर्व मीमांसा से ही गतार्थ हैं अतः वेदांत का तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचारात्मक ब्रह्मसूत्र अनारंभणीय है क्योंकि जिनका तात्पर्य अवधारित करना है ब्रह्म सूत्र से उनका तात्पर्य अवधारण पूर्व मीमांसा से ही हो गया है कर्ता तथा देवता में ये मीमांसक कहेंगे पूर्व मीमांसक इसलिए वेदांत सूत्र अनारंभीय है ब्रह्म सूत्र है नहीं फिर ये करेंगे तो जब निश्चितार्थक है तो संदेह ही नहीं होगा और जो संदेह संदिग्ध होता है वह विचारणीय होता है तो वेदांत तो जो है निश्चितार्थक हो गए उनके अर्थ में संदेह ही नहीं है मीमांसकों को तो संदिग्धार्थक न होने से ब्रह्म सूत्र का विषय वे नहीं बन पाएंगे विचार का विषय नहीं बन पाएंगे विचार का विषय होता है संध्यास्पद जो अर्थ होता है संध्यास्पद वेदांत है नहीं वेदांत का अर्थ निश्चित है कर्मांग कर्ता तथा देवता मीमांसकों को इसलिए वे असंदिग्धार्थक होने से संध्यार्थक न होने से ब्रह्म सूत्र रूपी जो वेद विचार हैं उसका विषय नहीं बनेंगे विचारास्पद नहीं होंगे विचारास्पद न होने से इन्हें नहीं ये किया जाएगा क्या नाम आपके उसके रूप में ब्रह्मसूत्र अनारंभनीय ये कहा गया लेकिन भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि पूर्व मीमांसा से अवगतार्थ वेदांत नहीं है पूर्व मीमांसक उपनिषदों का जो अर्थ बताते हैं कर्ता कारक या संप्रदान कारक रूप यही अर्थ उपनिषदों का नहीं है उपनिषद हैं एक में द्वितीय ब्रह्म मे तात्पर्यवती है इसी दृष्टि से यहाँ पर लिखा कि वेदांत विचारस्य वेदातमसा कि वेदांत तूत्रे मीमांसाने उपनिषदों का विचार रूप जो ब्रह्म सूत्र शास्त्र है ये भाष्यकार भगवान को व्याख्यातुम इष्ट है भाष्यकार भगवान इसे व्याख्या समझते है उसका ये प्रथम सूत्र है अर्थात तो ये बताया जा रहा है श्रुतर्थापत्ति प्रमाण से कि सर्वज्ञ व्यास जी यदि को जयमिनी जी ने जो उपनिषदों का अर्थ बताया वही अर्थ अभिष्ट होता तो उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में बताने वाले ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना न करते सर्वज्ञ होते हुए भी उपनिषदों के तात्पर्य का उदाहरण करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना कर रहे हैं इसका अर्थ है कि उन्हें जो जयमिनी जी ने उपनिषदों का अर्थ बताया है वह अपेक्षित नहीं है विवक्षित नहीं है उपनिषदों का ब्रह्म सूत्र में जो अर्थ बताया जाएगा वह अर्थ जी का अपेक्षित अर्थ है कर्ता या देवता मात्र अर्थ उपनिषदों का नहीं होगा अद्वैत अर्थ होगा इसी अभिप्राय से ब्रह्म सूत्र की रचना किए हैं ब्रह्मसूत्र आरंभणीय नहीं है ये आक्षेप है हाँ। आ, आ, ऐसा है इसलिए तो बीच बीच में जयमिनी जी का नाम आता है बीच बीच में जयमिनी जी का जो नाम आता है हाँ। हाँ। हाँ। तो उपनिषदों का तात्पर्य केवल कर्मांग कर्ता या संप्रदान कारक देवता में मात्र नहीं है अपितु तो उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत है इसको बताने के लिए ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की रचना करके बता रहे हैं व्यास जी ये यहाँ पर भाष्कर भगवान ने वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याच इदं आदिमं से व्याच्यासित इदम सूत्रम् इससे बताया और व्याच्छा इस पद का प्रयोग करके भाष्कर भगवान ने इसका समर्थन किया है अब ये जो अथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र है इसका तृतीय वर्णक बताया जा रहा है तृतीय वर्णक का है, अतर एवं वर्णक्रय वेदाचार्थ कर्तव्यतायाषय अक्षर हेतुद्वय सूत्र पुनरपि अधिकारी भावा, भावा भ्या शास्त्रारंभ सधे सति अथ शब्दस्य का तत्र अथ इति अवतरण है तो वर्णक शब्द भाष्य में अभी तक जिज्ञासा अधिकरण का दो प्रकार से विचार हो गया यानी दो अधिकरण हो गए यह तो एक ही अधिकरण जिज्ञासा अधिकरण उसके दो प्रकार से विचार हो गए और तीसरे प्रकार से जिज्ञासा अधिकरण का विचार शुरू कर रहे है भाष्कर भगवान तो दो प्रकार से तो जो विचार जिज्ञासाधिकरण का पूर्व में हुआ वह ये बता रहा है यानी उसमें हेतु बताए गए वेदांत विचारस्य कर्तव्यताया विषय प्रयोजन अगता इति सूत्र सूत्रस्य आर्थिक व्याख्याय वेदांत का वेदांत विचार में कर्तव्यता का निश्चय कराने के लिए वेदांत विचार कर्तव्य है का अर्थ है ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है वेदांत विचार ही तो ब्रह्म सूत्र है इसलिए वेदांत विचार की कर्तव्यता यानी ब्रह्म सूत्र की आरंभणीयता तो ब्रह्म सूत्र की आरंभणीयता में विषय प्रयोजन वत्व एक हेतु प्रथम वर्णक के द्वारा सिद्धांतियों ने बताया ब्रह्म सूत्र वेदांत विचारात्मक स्वतंत्र क्या नाम पूर्व मीमांसा की अपेक्षा स्वतंत्र विषय तथा प्रयोजन वाला होने से आरंभणीय है एक हेतु हुआ प्रथम वर्णक में सिद्धांति के द्वारा ब्रह्म सूत्र की आरंभणीयता को बताने वाला हेतु और ब्रह्म द्वितीय वर्णक में ब्रह्म सूत्र की आरंभणीयता को बताने वाला हेतु है अगतार्थत्व चतार्थत्व का अर्थ है पूर्व मीमांसा में उपनिषदों का जो अर्थ बताया गया उसी अर्थ को स्वीकारना लेकिन व्यास जी को उपनिषदों का पूर्व मीमांसकों ने जो अर्थ बताया वही अर्थ स्वीकार्य नहीं है मीमांसक कहते हैं उपनिषद कर्ता और संप्रदान कारक रूपी कर्मांग को बताती है और व्यास जी का मानना है कि उपनिषद जो अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म है एक में वितीय उसका तात्पर्य विधया प्रतिपादन करती है अद्वैत में उपनिषदों का तात्पर्य है कर्मांग को बताने में नहीं यह व्याजी का मानना है और ये जो उपनिषदों का तात्पर्य अर्थ है एक मेवा द्वितीय ब्रह्म यह तो ब्रह्म सूत्र के बिना अवगत नहीं है अर्थ इसलिए उपनिषदों का एक मेवा द्वितीय ब्रह्म रूपी तात्पर्य विषय रूप अर्थ अनवगत है तो अनावगत अर्थक उपनिषदों का अर्थ जो मीमांसक बता रहे हैं वही होगा या अद्वैत होगा ऐसा संदेह हो जाएगा उपनिषद अर्थ के विषय में इसलिए उनके अर्थ का निर्धारण करने के लिए कि मीमांसकों ने जो उपनिषदों का अर्थ बताया वह नहीं अपितु उपनिषदों का एक मेवा ब्रह्म ही अर्थ है इसका निर्धारण करने के लिए वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र आरंभणीय ये द्वितीय वर्णक से बताया गया वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्याशित इदम आदिम सूत्रम ये कहते हुए भाष्कर भगवान ने जो ब्रह्म प्रथम सूत्र का आर्थिक अर्थ है वह सूचित किया ऐसे प्रथम वर्णक में भी आर्थिक अर्थ सूचित किया तो ये कहते हैं कि अगतार्थत्व हेतुद्वयम सूत्र से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से यहाँ सूत्र से इस एक वचनांत पद से लेना प्रथम सूत्र को अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्र को सूत्रस्य शब्द से लेना इस अथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र का जो आर्थिक अर्थ है उस आर्थिक अर्थ की व्याख्या कर दी भाषकर भगवान ने प्रथम वर्ण के अनुसार व्याख्या हुई वहां तक प्रदर्शक विषय प्रयोजन वत्व दिखा करके और वेदांत मीमांसा इस एक छोटे वाक्य से एक प्रकार से द्वितीय आर्थिक अर्थ बताया कि उप निषदे पूर्व मीमांसा से गतार्थ नहीं है इसलिए उनका तात्पर्य एक मेंवा द्वितीय ब्रह्म में अवधारित करने के लिए ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है हाँ। हाँ। लेकिन वो भाष्य की ही व्याख्या है हाँ। और वो भाष्य तथा टीका में बताया गया अर्थ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र से सूत्र के शब्दों से नहीं निकलता जो तीन शब्द अथ अथ ब्रह्म ब्रह्मजिज्ञासा, इन तीन सूत्र पदों से नहीं निकलता इसलिए उसे आर्थिक अर्थ कहा जा रहा है, अर्थात सूचित अर्थ सूत्र तो हम हाँ। तो सूत्रस्य से आर्थिक व्याख्या अक्षर व्याख्याणा पुनः अब सूत्र की अक्षर व्याख्या आरभ मण ये विशेषण है भाष्कर भगवान का तो सूत्र के अक्षरों की व्याख्या का आरंभ करन, कर रहे हैं आरंभ करते हुए कौन भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं तो कहते हैं पुनरअपि अधिकारी भावाभावाभ्याम शास्त्रारंभ संधे सति अथ शब्दस्य से उक्तिया उत्या साधेति तो पुनरपी का अर्थ है जो उक्त दो वर्णक हैं उनसे भिन्न प्रकारांतर से ब्रह्मसूत्र के आरंभ पर संदेह होता है शुरू में दो प्रकार से ब्रह्म सूत्र के आरंभ पर संदेह हुआ उसका निराकरण हो गया अब पूर्व में जो आरंभ पर संदेह के हेतु बताए गए उन हेतुओं से भिन्न हेतु को आधार बना करके फिर से ब्रह्म सूत्र के आरंभ पर संदेह हो जाता है वो संदेह होने पर वो क्यों संदेह होता है तो हेतु बताया गया अधिकारी भावा भावाभ्याम ब्रह्म सूत्र अध्ययन का अधिकारी का न होना होना ये हेतु है जो यहां के द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्षी है। वे हैं वे कहते हैं वेदांत विचार का जो अधिकारी है वेदांत विचार यानी ब्रह्मसूत्र और उसका जो अधिकारी है वो कोई है ही नहीं ब्रह्मसूत्र अध्ययन का कोई अधिकारी नहीं है इसलिए ब्रह्मसूत्र को पढ़ने वाला कोई नहीं है तो बनाना किसके लिए है ग्रंथ वो ग्रंथ है बनाने की आवश्यकता नहीं है और सिद्धांती कहते हैं कि वेदांत विचार के अधिकारी भी विद्यमान है इसलिए वह आरंभणीय है तो इस प्रकार ये ब्रह्म सूत्र का आरंभ विशेष संदेह अधिकारी के न होने से और होने से अधिकारी भावा, भावा संदेह सती संदेह होने पर अथ शब्दस्य से आनन्तरत्व तो ब्रह्म सूत्र में प्रयुक्त जो प्रथम पद है अथ ये अनेक अर्थ वाला है उन अथ शब्द के अनेक अर्थों में से था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में व्यास जी ने आनंदरिय अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग किया है इस सूत्र में आनातरिय अर्थक ही अथ शब्द है अन्य अर्थ इस सूत्र में अथ शब्द के नहीं है कोश में उसके अनेक अर्थ बताए गए लेकिन उनमें एक वाक्य में अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ नहीं लिए जाते उन अनेकार्थक शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग होने पर एक ही अर्थ लिया जाता है। तो इस सूत्र वाक्य में अनेकार्थक जो अथ शब्द हैं उसका एक अर्थ लिया जाएगा अनेक अर्थों में से वह भगवान भाष्यकार कह रहे हैं आनन्तर यही अर्थ होगा दूसरे अर्थ नहीं निकलेंगे और आनंतर अथ शब्द निश्चित हो जाएगा तो अथ शब्द से ही व्यास जी ब्रह्म सूत्र वेदांत विचारात्मक जो शास्त्र है उसके अधिकारी को बताएंगे आनन्तर में अथ शब्द का प्रयोग करके ब्रह्म वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र ग्रंथ के अधिकारी का इसी शब्द से ज्ञापन कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि अधिकारी विद्यमान है और भगवान व्यास जी का जो अभिप्रेत अर्थ है अथवा शब्द से आनतरय अर्थकथन द्वारा अधिकारी को बताना चाहते हैं व्यास जी इसलिए वही अर्थ व्याजी को अभिप्रेत है अथ शब्द का इस सूत्र में ऐसा बताते हैं प्रथम भगवान भाष्यकार ये यहां पर कह रहे हैं टीकाकार की शास्त्रारंभ संधे सती अथ शब्द यानी सूत्रस्थ अथ शब्द से आनतरत्वोक्तिया अधिकारीण साधेती तो नतरी आर्थकत्व बता करके अधिकारी को सिद्ध करते हैं साधयती का कर्ता है भगवान भाष्यकार भाष्यकारष्यकार का विशेषण बताया पहले सूत्र से व्याख्याय अक्षर व्याख्याम आरभमान भगवान भाष्यकार अधिकारीण साधयती अधिकारी को सिद्ध करते हैं तत्र अथ शब्द इत्यादि वाक्य से अब पहले सूत्र का उच्चारण कर लें और अधिकरण सार का विचार कर ले हम लोग फिर भाष्य का अर्थ देखते हैं पहले अधिकरण सार का फिर सूत्र का उच्चारण तथा तो अर्थ देखेंगे और फिर भाष्य का विचारियं विचारियं वा अविचार्य ब्रह्माध्यास निरूपण न विचार तदर् अध्यासो अहम् अहंबुद्ध संगम ब्रह्मुतीत सदेहा मुक्तिभा विचार्य ब्रह्म, मुक्ति ब्रह्म वेदत तो ये कहते हैं ब्रह्म अविचार्यम विचार्यम तो यहां ब्रह्म शब्द से लेना ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञान कांड को उपनिषदों को वेदांत को तो ब्रह्म अविचार्यम विचार्यम वा का अर्थ निकलेगा वेदांता विचारिया वा वेदांत अविचार्य है या विचार्य है यानी वेदांत विचार अनारंभणीय है या आरंभणीय है ये संशय हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं तद विचारम न अरहति तो तत्व ये जो ब्रह्म है यानी ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञान कांड है वह विचारम न अरहति, तो ज्ञान कांड विचार योग्य नहीं है क्यों विचार योग्य नहीं है तो कहते इसलिए कि विचार होता है जिसके विषय में संदेह हो और जो सफल हो तो वेदांत तो असंदिग्ध अर्थक है वेदांत का अर्थ निश्चित है वेदांत के अर्थ के विषय में संदेह नहीं है अवगतार्थ है और उसका फल भी नहीं है कोई स्वतंत्र फलवान तो होता है कर्म विमांसकों के अनुसार और सफल माना जाता है विधि निषेधात्मक वाक्यों को उनका फल है और बाकी कर्म को छोड़ करके जिस किसी भी अर्थ को बताने वाला वाक्य निष्फल माना जाता है अफल माना जाता है और उसे सफल बनाने के लिए फिर उन्होंने एक न्याय बताया फलवत्निधो अफलम तदंगम तो सफल जो विधि वाक्य है उसके पास में पढ़े हुए जो अफल वाक्य है वे सफल बनने के लिए उनके सार्थक के लिए क्या करते हैं कि सफल जो वाक्य है विधि वाक्य उसके अंग बन जाते हैं अंग बन जाते का अर्थ है, अंग के प्रतिपादक होता है मुख्य जो अंगी है कर्म उसके प्रतिपादक वाक्य के पास में पड़े हुए निष्फल अर्थ को बताने वाले वाक्य अंगी के अंगों को बताने वाले होते हैं उनका अर्थ है कर्म कर्मरूपी अंगी के अंग। तो उपनिषदों का तो कर्म रूप अर्थ निकलता नहीं जीव या तत्पदार्थ को बताने वाले वाक्य हैं तत्पदार्थ तोम पदार्थ को बताने वाले तो तुम पदार्थ को बताने वाले वाक्य होंगे कर्ता को बताने वाले और कर्ता है विधि वाक्य का मुख्य जो अर्थ है अंगी कर्म उसका अंग निर्वर्तक अंग है कर्ता और तत्पदार्थ को बताने वाले जो उपनिषद वाक्य हैं वे कर्म रूपी अंगी को अपेक्षित जो संप्रदान कारक रूप अंग है देवता उसको बताने वाला है तो इस प्रकार ये उपनिषदे कर्म के द्वारा अपेक्षित कर्ता रूप अंग को और संप्रदान कारक रूप अंग को बता करके अवगतार्थक हो गए इसलिए उनके अर्थ के विषय में संदेह नहीं होगा असंधेय है और स्वतंत्र अर्थ कोई मानते हैं उसका कोई फल भी नहीं होता इसलिए तो संदेह न होने से और फल भी न होने से निष्फल होने से उपनिषद है विचारम न अरहति जो आप ब्रह्म ज्ञान फल मानना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान का कोई फल सिद्ध नहीं होता कर्म से ही फल होगा ऐसा कौन मानते हैं मीमांसक इसलिए कहा गया कि असंदेहा फल तद विचारम न अरहति। तो ऐसा क्यों अद्वैत ब्रह्मज्ञान का फल अनर्थ के हेतुभूत अध्यास की निवृत्ति हो जाएगा तो कहते हैं ब्रह्म अध्यास अनिरूपणात्। तो जिसको आप दुख का हेतु कहते हो अध्यास वह सिद्ध ही नहीं होता प्रमाणों से उसका युक्ति से निरूपण ही नहीं होता इस प्रकार ये पूर्व है सिद्धांति कहते हैं कि ब्रह्म वेदत विचार्यम वेदत यानी ज्ञान कांडत ब्रह्म विचार्य ब्रह्म का वेदांत से विचार होना चाहिए श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य विचार योग्य है ब्रह्म क्यों तो कहते संदेहा मुक्तिभावाच ब्रह्म के विषय में संदेह होने से उपनिषद का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म संदिग्धार्थक है कोई कहते हैं ब्रह्म उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म यह है कोई कहते हैं कि कर्ता है कोई कहते हैं और है इसलिए संदेह है संदिग्ध हो गया और यद्यपि ब्रह्म तो आत्मा है और आत्मा का ज्ञान सबको मय करके लेकिन वह ब्रह्म का विपरीत ज्ञान है यथार्थ ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं के रूप में ब्रह्म ज्ञान होने पर भी दुखी देखे जा रहे हैं सब और ब्रह्म ज्ञान का फल तो मुक्ति है तो मैं मैं के रूप में ब्रह्म को जानने के बाद भी यदि बद्ध हैं अपने आप को बद्ध सम अनुभव करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति जो बताया गया वो तो उनके जीवन में नहीं है इसका अर्थ है कि यथार्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान का फल तो मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीत ज्ञान मुक्ति इत्यादि श्रुति वाक्य बता रहे हैं मुक्तिभाव्य ब्रह्म विचार वेदतः विचार, विचार्यम मैंने विचारा रम क्योंकि कहते हैं मैं के रूप में जो ब्रह्म अनुभव हो रहा है वह जैसा ब्रह्म का स्वरूप वेद बता रहा है ऐसा ब्रह्म अविद्या अवस्था में मैं के रूप में अनुभव में नहीं आता इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अध्यासो अहम बुद्धि सिद्धो अध्यास अहम बुद्धि सिद्ध है का मतलब मैं इस अनुभव से सिद्ध है अध्यास इस समय मैं का जो अनुभव हो रहा है वह विपरीत स्वरूप का अनुभव हो रहा है विद्यावस्था में संसार अवस्था में मैं करता हूं मैं भोक्ता हूं मैं मनुष्य हूं मैं युवा हूं मैं वृद्ध हूं इत्यादि रूप से और शास्त्र ने जैसा मैं का स्वरूप बताया ब्रह्म का स्वरूप बताया वो तो असंग है तो असंगम ब्रह्म श्रुतिरितम इसलिए अहम अनुभव तो कुछ और ही ब्रह्म का स्वरूप बता रहा है और शास्त्र कुछ दूसरा बता रहा है इसलिए संदेह होगा कि शास्त्र जैसा बताता है आत्मा को ऐसा है आत्मा या अहम अनुभव जैसा बताता है ऐसा है तो संदेह होगा और संदेह होने पर शास्त्र के अनुसार आत्म विचार करने से जो निर्णय होगा आत्मस्वरूप का उतने मात्र से ही बंध की निवृत्ति रूप मुक्ति फल भी विद्यमान है इसलिए ब्रह्म उपनिषदों से विचार योग्य है ये अधिकरण सार ने बताया अब सूत्र का उच्चारण कर ले तो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा अथ अत ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्म ऐसे तीन पद हैं अथ अव्यय है, है अत भी अव्यय है और ब्रह्मजिज्ञासा जिज्ञासा पद है अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं उसमें से भाष्कर भगवान बताएंगे आनंदरिय अर्थ हैं और अतः शब्द हेतु अर्थ में और ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का शब्दार्थ तो निकलता है वाच्यार्थ निकलता है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा और लक्षार्थ है विचार ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का विषयभूत जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का जो मुख्यार्थ है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा उस इच्छा का विषय है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान बिना विचार के नहीं होता इसलिए ब्रह्म ज्ञान का हेतुभूत ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञान कांड का विचार ये ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का लक्षार्थ होगा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का विषय भूत तो ब्रह्म ज्ञान का हेतुभूत ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञान कांड का विचार ये ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का लक्षार्थ, ब्रह्म विचार श्रुति से वेदांत से ब्र विचार्य ब्रह्म वेदत जो कहा वो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का ही अर्थ है एक प्रकार से तो वेदांत विचार ये ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का लक्षार्थ है और अथ शब्द बता रहा है हेतु को अथो शब्द बता रहा है अनंतर्य को आनन्तर्य एक प्रकार से क्रम है क्रम होता है दो में तो एक तो यहां पर प्रतीत हो रहा है ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का लक्षार्थ, वेदांत विचार जिन दो में क्रम होता है उन दो में एक तो यहां पर एक को बताने के लिए तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द है वो बता रहा है वेदांत विचार को और कर्तव्य पद का अध्याय होगा वेदांत विचार कर्तव्य है वेदांत विचार कर्तव्य यानी आरंभणीय वेदांत विचार का आरंभ करना चाहिए तो कब आरंभ करना चाहिए तो क्रम में एक होता है उत्तर में अव्यवहित उत्तर में एक होता है अव्यवहित पूर्व में तो अव्यवहित उत्तर वाला तो वेदांत विचार प्रतीत हो रहा है यहां पर ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से लेकिन वेदांत विचार का अव्यवहित पूर्व भावी कौन होगा जो अर्थ शब्द के आनन्तरीय अर्थ का प्रतियोगी बनेगा संबंधी बनेगा क्रम का संबंधी बनेगा आनंतरिय है क्रम उसका एक संबंधी तो किसके अनंतर वेदांत विचार आरंभणीय है वेदांत विचार करना चाहिए किसको करना चाहिए तो वेदांत अधिकारी को वेदांत विचार करना चाहिए वो कौन क्या है जिसका आनंतरिय अर्थ शब्द बता रहा है सुभाषकार तो भगवान बताएंगे साधन संपत्ति साधन चतुष्टय की संपत्ति यानी प्राप्ति साधन चतुष्टय संपत्ति आनंतरियम अथ शब्द का अर्थ है साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर चार साधनों से संपन्न होने पर नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये समाधि षट संपत्ति तथा तो मुमुक्षा इन चार साधनों से संपन्न होने के बाद ये अथ शब्द का अर्थ है साधन चतुष्ट और वेदांत विचार कर्तव्य है साधन चतुष्ट संपन्न मनुष्य को वेदांत विचार करना चाहिए ये यहाँ पर अथ और ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ निकलेगा साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य वेदांत विचार ही क्यों करें और दूसरा कुछ क्यों न करें ये एक जिज्ञासा होती है हेतु की कि साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य उपनिषदों का विचार ही त्पर्य अवधारण अनुकूल क्यों करें तो उसमें हेतु बताने वाला है अतः शब्द अतः शब्द का अर्थ है जिस कारण से मनुष्यों का हितैषी वेद बता रहा है कि कर्म का फल अनित्य है तद यथाइ कर्मचित लोक क्षीयतेम एव अमुत्र कर्मचित पुण्यचितो लोक क्षीयते तो जैसे यहाँ पर कर्म से प्राप्त हुआ जो फल है लोक शब्द का अर्थ है फल वह समाप्त होता है क्षीयते का अर्थ है अनित्य है समाप्त होता है का अर्थ अनित्य है भोजन आदि लौकिक कर्म किया उसका फल क्षुधा की निवृत्ति हुई तृप्ति आई लेकिन वो हमेशा नहीं रहती समाप्त हो जाती है तो जिस कारण से ऐसे किसान एक वर्ष में खेती कर लेता है जो फसल लेनी है ले लेता है वो हमेशा नहीं रहती फिर दूसरे वर्ष वही वही करना होता है उसे तो कृषि कर्म का फल भी अनित्य है भोजनादि का फल भी अनित्य है प्रत्यक्ष है जैसे ऐसे ज्योतिषोमादि पुण्यकर्म से प्राप्त होने वाला जो अदृष्ट फल है स्वर्ग आदि वह भी अनित्य है ऐसा स्वयं वेद कह रहा है जिस कारण से और ब्रह्म ज्ञान का फल न स पुनरावर्त नान्य नान्यपंथ विद्यते इत्यादि अयनायद्वाक्य बता रहे है ब्रह्मज्ञान से नित्य पुरुषार्थ मोक्ष जिस कारण से ब्रह्मविद परम इत्यादि उपनिषद वाक्य ब्रह्म ज्ञान का फल नित्य है करके बता रहे हैं और तद यथाइह कर्मचित इत्यादि वाक्य कर्म फल को अनित्य बता रहे हैं जिस कारण से अतः सूत्रस्त शब्द का अर्थ है इसी कारण से कर्म फल के अनित्य होने से और ज्ञान का ही फल नित्य होने से ब्रह्मज्ञान का फल मोक्ष नित्य है कर्म का फल संसार अनित्य है जिस कारण से अतः इसी कारण से साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य को चाहिए कि वह वेदांत विचार करें ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के नित्य फलक ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो इसलिए ब्रह्म ज्ञान का साधन भूत उपनिषद विचार साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी करें ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा इसी प्रकार का अर्थ विस्तार से भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं उसमें से पहले पाठ क्रम के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हुए अथ शब्द का अर्थ बताते हैं त्र अथ शब्दों अर्थ। इसमें तत्र यह सर्वनाम परामर्शक है प्रकृत सूत्र का प्रकृत सूत्र है अथातो तो इसलिए तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा भाष्यस्त अथातो तो सूत्र में जो प्रथम पद है अथ वह आनतरिया है यानी आनंतरियाक है आनंतरिया में बहुरी समास है आनंदर्य अर्थो यस्य यथ शब्द से अन्य पदार्थ हो जाएगा अथ शब्द स आनन्तरिया तो सूत्र अथातो तो सूत्र में जो प्रथम पद है अथ वह आनंतर है आनंतरूप अर्थ वाला है उसके बहुत अर्थ हैं, उसमें से यहां आनंतरी ही अर्थ में व्याजी ने उसका प्रयोग किया ये आनंतर्यार्थ आनंतर्यार्थ है। ये अर्थ शब्द आनन्तर्थ इससे बताया अनंत अर्थ परिगृहते आनंतर में ही इस सूत्र में व्याजी के द्वारा प्रयोग किया गया है अथ शब्द का कहा जैसे आपके योग सूत्र में अथ योगानुशासनम इत्यादि में अथ शब्द आरंभ अर्थ में अथ है अथ योगानुशासन का अर्थ है योग का आरंभ होता है योगान का आरंभ होता है वो आरंभ अर्थ में अथ शब्द है अनेक अर्थों में से एक आरंभ अर्थ भी है तो यहां आरंभ अर्थ क्यों न लिया जाए अथ योगानुशासन इत्यादि में पतंजलि जी के द्वारा जैसे अथ शब्द का प्रयोग आरंभ अर्थ में है ऐसे अथातो तो ब्रह्म यहां पर अथ शब्द वेदांत विचार के आरंभ अर्थ में माना जा वेदांत विचार आरंभ किया जाता है ऐसा मान लो आरंभ अर्थ उसका तो भगवान भाष्यकार ने कहा नाधिकारार्थ परिगृह थे लेना की अथा तो सूत्र में अथ शब्द का अधिकार यानी आरंभ यहां अधिकार शब्द का अर्थ है आरंभ तो अधिकार शब्द अर्थ में यानी आरंभ अर्थ में परिग्रह व्याज के द्वारा नहीं किया गया है आनंतर्य अर्थ में ही परिग्रह किया गया है अधिकार अर्थ में यानी आरंभ अर्थ में नहीं अधिकार अर्थ अथ शब्द न परिगृह थे अनंतर अर्थ अथ शब्द परिगृह थे ये लगाना थोड़ी टीका है तत्र शब्दकार्थ करते हैं टीकाकार की सूत्रे मंगलानंतर मंगलांभ प्रश्न इति अथ शब्दस्य बहवो अर्थ सी त्र अथ योगाशासनम इत्यत्र सूत्रे यथा अथ शब्द योगशास्त्रम इति आरंभाक योग्यते तदत नशा तो ये पहले यानी नाधिकारार्थ का अवतरण लिखते टीकाकार तत्र अथ शब्द आनंतर अर्थ परिग्रह इसके विषय में केवल तत्र शब्द का अर्थ कर दिया सूत्र में अथा तो ब्रह्म जी के अर्थ सूत्र में अब बाकी है अवतरण ये कोष की पंक्ति यहां पर बताई मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न का अथो अथ ये कोश का वाक्य है अथो यह निपात और अथ यह निपात ये दो शब्द है अथो ओकारांत अथ अकारांत ये दो निपात इतने अर्थों में होते हैं मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न और कार्सन्य ये पांच अर्थ माने गए हैं अथो शब्द के भी और अथ शब्द के भी है? हाँ ये अथ निपात है ये दोनों भी तो निपातना अनेक अर्थत्वाद कई अर्थ लिए जाते लेकिन कोश में ये पांच अर्थ बताए हैं इति अर्थ शब्द से बहवो अर्था इस कोश वाक्य के अनुसार अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं तत्र यानी उन अनेक अर्थों में से योग दर्शन के आरंभ में अथ शब्द का प्रयोग है आरंभार्थक है वह तो तत्र अथ इत्यत्र सूत्रे यथा अथ शब्द आरंभाथक योग शास्त्र आरभ्योगानुशासन तो इस सूत्र में पतंजलि जी के जैसे अर्थ शब्द का प्रयोग आरंभ अर्थ में अथ योगानुशासन सूत्र का अर्थ निकलता है योग शास्त्र का आरंभ किया जाता है ऐसे ही यहां पर अथातो ब्रह्मजिज्ञासा में अथ शब्द को ब्रह्म विचार के आरंभ अर्थ में क्यों न माना जाए ये कह रहे हैं कि तदवत अत्र किन् नश्चात तदवत यानी योग शास्त्र में जैसे अर्थ शब्द योग शास्त्र के आरंभ अर्थ में है ऐसे वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र के आरंभ अर्थ में अर्थ शब्द क्यों न माना जाए ये प्रश्न होने पर उसका उत्तर देने के लिए कहते इत्यत तो आह इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि ना अधिकार्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अर्थ शब्द का परिग्रह भगवान वेदव्यास जी ने अधिकार अर्थ में नहीं किया अधिकार ने आरंभ अब इसका ये अर्थ नहीं होगा अधिकार्थ इसको स्पष्ट करने के लिए ना नाधिकार्थ इस वाक्य का अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार आरंभ अर्थ में शब्द नहीं होगा इस पर चर्चा हम लोग टीका पर कल करते हैं